थर्वेदी मंत्र भाग्य मुंडक उपनिषद के तृतीय मंत्र तक की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं आचार्य अंगिराजी के पास शास्त्रविधि के अनुसार ब्रह्मजिज्ञासु बनकर के सौनक जी गए हैं और उन्हें प्रश्न किया जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है वह कौन है ऐसा अब अपने पास विधि अनु, के अनुसार आए हुए ब्रह्म ब्रह्मजिज्ञासु की ब्रह्म जिज्ञासा जिससे शांत हो ऐसा उपदेश आचार्य को करना ही चाहिए ब्रह्म को ऐसा विधिवाक्य है यहीं पर आएगा यह त अने ये ऐसा उपदेश करे जिससे कि वो सत्य अक्षर पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर सके ब्रह्म जिज्ञासु ऐसी विधि है उस विधि का अनुसरण करते हुए शिष्टाचार यही हैं अंगिराजी अपने पास आए हुए ब्रह्म जिज्ञासु सवन जी की ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए सौनक जी से कहते हैं यहां से प्रारंभ होता है चतुर्थ मंत्र से एक प्रकार से अंगिराजी का उपदेश उपदेश करने की भूमिका अभी कर रहे हैं पराविद्या प्राप्त करने की इच्छा है सौनक जी को और पराविद्या को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रश्न का उत्तर पराविद्या बता करके ही उचित होता है लेकिन विद्या के दो विभाग करके फिर अपराविद्या तथा तो उसके विषय को बता करके बताया जाएगा पराविद्या को इस दृष्टि से यह चतुर्थ मंत्र प्रारंभ हो रहा है चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लें तस्म वेदितव्ये इति तो इत देदितव्य यहाँ तक है और इतिहाम यद्रह्मविदो वदी परा तो तस्मे और सोनो तत्शब्द के ही रूप हैं चतुर्थ अंत है तस्मय प्रथमा अंत है स सर्वनाम है तत्शब्द सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत पूर्व अर्थ का परामर्श करना तो चतुर्थ्या तथा प्रथमांत तत्शब्द एक का ही परामर्शक नहीं होगा चतुर्थ्यंत तस्मय शब्द परामर्शक होगा प्रश्नकर्ता सौनक जी का और स ये प्रथमांत सरोनाम होगा सौनक जी ने जिनको प्रश्न किया है उनका अंगिरा जी का प्रश्न किया है इसलिए अंगिराजी का परामर्शक है प्रथमांत स शब्द और तस्मय शब्द जिज्ञासु सौनक जी का परामर्शक है वाचका करता है प्रथमांत शब्द से ग्राह्य आचार्य अंगिराजी और हे निपात है किल अर्थ में <coughs> अंगिराजी को तो निश्चय है इसलिए सौनक जी के पृष्ठ अर्थ विषयक निश्चयवान अंगिराजी ने आत्मविश्वास के साथ सोनक जी को कहा कहा कहा क्या कहा? तो सोनक जी के जिज्ञास अर्थ का ज्ञान सोनक जी को अनायास जिससे हो जाए इसी दृष्टि से दो विद्या है ऐसा विद्या का विभाग करके बताया इसलिए किम वाच ऐसा एक ऊपर से प्रश्न करिए कि आचार्य अंगिराजी ने सौनक जी से क्या कहा तस्मय सहो वाचे इस वाक्य ने तो इतना मात्र कहा कि सौनक जी से आचार्य अंगिराजी ने कहा क्या कहा यानी वाच क्रियापद का जो कर्म है वो नहीं बताया <coughs> इसलिए प्रश्न होगा कि आचार्य अंगिराजी ने सोनक जी से क्या कहा इस प्रश्न का उत्तर है द्वे विद्य वेदितव्ये हम तो ह ये दोनों निपात है किल अर्थ में और इति शब्द हैं एवं अर्थ में तो एवं किल वाच उसके साथ अन्वय होगा कि वेदितव्य यानी जान योग्य विद्याएं दो हैं दो प्रकार की विद्याएं हैं ऐसा निश्चयपूर्वक अंगिराजी ने सोनक जी को कहा तो फिर एक ऐसा क्यों कहा तो कहते हैं यद ब्रह्मविदो वदन्ति तो यत यानी ये और ये, ये द्वितीया का द्विवचन है या प्रथमा का द्विवचन है या ये या स्त्रीलिंग है ना विद्या शब्द इसलिए द्वे ये भी द्विवचन है तो जानने योग्य दो विद्याएं हैं ऐसा कहा तो अंगिराजी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं जानने योग्य दो विद्याएं हैं यदि अंगिराजी स्वयं कहेंगे तो अंगिराजी के बुद्धि की वो कल्पना मात्र होगी पौरुषय वाक्य होगा तो पौरुषेयत्व इस वाक्य में होने से अप्रामान्य की शंका भी हो सकती है तो ये परंपरा से आचार्य लोक कहते हैं ये दिखाने के लिए ये वाक्य लिखा कि यद ब्रह्मविदो वदन्ति यत यानी ये ये यानी जिन विद्याओं को विद्या के दो ही भेद हैं जानने योग्य विद्याएं है, दो हैं ऐसा जिन दो विद्याओं को ब्रह्मविदो वदन्ति तो ब्रह्मविद है यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद और लक्षणा से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा वेदार्थ और ब्रह्म विदंती ते ब्रह्म विद ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है वेदार्थ को अच्छी तरह से जानने वाले यानी शिष्ट जिनको वेदार्थ के विषय में संशय विपर्य नहीं है ऐसे लोगों को यहाँ ब्रह्मविद शब्द से कहना यानी शिष्टों को तो ये शिष्टा वदंती ऐसा लगाना ये दो प्रकार की वेदितव्य विद्याएं हैं ऐसा मैं अपने बुद्धि से कल्पना करके नहीं बता रहा हूं जिन दो प्रकार की विद्याओं को शिष्टलोक कहते हैं शिष्टों ने हमारे पूर्वाचार्य रूप शिष्टों ने हमें बताया हम आपको बता रहे हैं ऐसा अंगिराजी बता रहे हैं यद ब्रह्मविदो वदंती इस वाक्य का प्रयोग करके तो इससे प्रामाणिकता होगी आप तो वचन है ये विद्या के दो विभाग है कर गए तो फिर एक अवांतर प्रश्न होता है कि शिष्टों के द्वारा बताई गई वेदितव्य दो विद्याएं कौन सी है एक अवांतर प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए अंतिम अवान्तर वाक्य है पराचय व पराच तो वो दो विद्याएं हैं एक का नाम है पराविद्या दूसरी का नाम है अपराविद्या। तो कल्याण चाहने वाले को जानने योग्य दो विद्याएं हैं पराविद्या अपराविद्या। उनका नाम है तो नाम मात्र से विद्या का परिचय दिया ये हो गया एक प्रकार से उद्देश उद्देश्य कहा जाता है उद्देश्य का क्या लक्षण है तर्क संग्रह का पदकृत्य पड़ा है कि नहीं तो तर्क संग्रह इसमें संग्रह शब्द का अर्थ बताते हुए पदकृत्य में क्या बताया तर्क का नाम संग्रह यानी संक्षेपे उद्देश, लक्षण परीक्षा यंथ है स तर्क संग्रह तो तर्क यानि द्रव्यादि सात पदार्थ और उनका संक्षेप से उद्देश, संक्षेप से लक्षण और संक्षेप से परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाता है तर्क संग्रह ये तीन चीजें तर्क विषयक जिस ग्रंथ में संक्षेप में है तर्क संग्रह तो तीन चीजें कौन तो तर्कों का उद्देश्य तर्कों का लक्षण और तर्कों की परीक्षा ने जो लक्षण किया वो जिस तर्क का किया है तर्क यानी द्रव्यदि पदार्थ उनमें रहता है कि नहीं रहता है ऐसा विचार परीक्षा कहलाता और उद्देश्य किसको कहेंगे तो उद्देश्य कहा जाता है नाम मात्रे नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य तो नाम मात्र से वस्तु का परिचय उद्देश्य कहलाता है तो यहां पर दो विद्याओं का अंगिराजी ने नाम मात्र से परिचय दिया पहले दो विभाग बताए जैसे सप्त पदार्थ और फिर वे सात पदार्थों के नाम बताए द्रव्य आदि ऐसे उद्देश्य हुआ न कि दो विद्याएं हैं वो दो विद्याएं कौन है तो पराचय व अपराचय नाम मात्र से विद्याओं का परिचय हुआ फिर उनका लक्षण बताया जाएगा लक्षण ग्रंथ आएगा आगे पांचवें मंत्र में लक्षण आ रहा है परा विद्या कौन है अपरा विद्या कौन है अथ परा यद अक्षरम अधिगम्य ये, ये परा विद्या का लक्षण वाक्य है तो ये उद्देश्य ग्रंथ है तो चतुर्थ मंत्र का जो भाष्य है इसे देखिए तस्मय सौनकाय अंगिरा ह हल वाच तस्मय इस चतुर्थ अंत शब्द का अर्थ कर दिया सौनकाय अः स इस प्रथमांत का अर्थ कर दिया अंगिरा हा इस निपात का अर्थ कर दिया किल वाच एक क्रियापद प्रसिद्ध है इसलिए उसका अर्थ करने की जरूरत नहीं समझे का अर्थ निकला सौनक जी ऐसे अंगिरा जी ने कहा यह वाक्य अर्थ है द्वे विद्य वेदितव्य इसका अवतरण है किम इति अने उच्चे किम उच्चेम अंगिराजी ने सोनक जी को क्या कहा इस प्रकार की इस प्रकार का प्रश्न हुआ तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर उच्च अने अंगिराजी ने जो कहा वह बताया जाता है तो बताया जा रहा है द्वे विद्य वेदितव्य स्म इतना वाक्य है अंगिराजी ने सोनक जी को जो कहा वो बताने वाला वो कह रहे हैं द्वे विद्य वेदितव्ये इति अर्थ करते हैं इति के पास पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है पुराने पुस्तक में पूर्ण विराम दिया इसी इति का कर दिया एवं जो मूल में है ना इतिहा हस्म ये तीन निपात है उसमें इस निपात का अर्थ कर दिया एवं और हम इन दो निपातों का अर्थ कर दिया कि का अर्थ निकला एवं यानी इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहा निश्चित ही दो ही विद्याएं हैं ऐसा कहा जैसे सप्त पदार्थ इसमें सप्त विशेषण देने से ये निकला कि छह भी नहीं आठ भी नहीं नौ भी नहीं साथ ही हैं, ऐसे हस्म इन निपातों का अर्थ निकलेगा कील और कील होता है अवधारण अर्थ में एक प्रकार से यानी दो ही विद्याएं हैं ऐसा अंगिराजी ने सौनक जी को कहा तो ये क्या अंगिराजी ने अपने बुद्धि की कल्पना से कहा एक प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए बीच वाला अवंतर वाक्य है कि यद ब्रह्मविदो वदन्ति। तो यत यहादो वेदार्थाभिज्ञा ब्रह्मविद शब्द का अर्थ कर दिया वेदार्थ अभिज्ञ और यत ये लुप्त द्वितीय का द्विवचन है इसलिए अर्थ होगा ये यानी जिन विद्याओं को मैं नहीं मैं अपने बुद्धि की कल्पना से नहीं अपितु वेदार्थ अभिज्ञ लोग दी कहते हैं तो इस दृष्टि से यत यानी ये विद्या जिन विद्याओं के भेद को दो प्रकार की विद्याओं को ब्रह्मविद यानी वेदार्थ अभिज्ञा परमार्थ दर्शि दो दो अर्थ किए हैं पहले लिखते हैं यत ये ये इत्यर्थ और ये कहेंगे तो वो निकलेगा कि जिन दो विद्याओं को शिष्ट लोग कहते हैं यह अर्थ निकला है पहले का यथ का जब द्वितीय द्विवचनांत मानेंगे तब वदंती का वो कर्म होगा विद्या का परामर्शक हो जाएगा सर्वनाम शिष्टों में ये दो विद्याएं प्रसिद्ध हैं यह अर्थ निकलेगा और यशमात जब करते हैं तो कहते हैं कि विद्याएं दो हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कारण से ब्रह्मविदो वदंती ब्रह्म, ब्रह्म, यानी वेदार्थ अभिज्ञ लोग शिष्ट लोग विद्या के दो ही वेद बताते हैं जिस कारण से उस कारण से वेदितव्य विद्याएं दो ही हैं ऐसा समझे ये अर्थ निकलेगा आगे हैं केते इति आहो तो केते ते एने वे दो विद्याएं कौन सी है के भी प्रथमा द्विवचन है और ते भी प्रथमा द्विवचन है ते ये विद्याओं का परामर्श है जो दो विद्याएं शिष्ट लोग कहते हैं वे दो विद्याएं कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतिम अवंत्र वाक्य है पराचय अपराच तो पराविद्या और अपरा विद्या दो विद्याएं हैं ये लिखा कि पराच वो पराविद्या कौन है तो परमात्म विषया ब्रह्म विद्या पराविद्या परमात्म विषय है परमात्म विद्या है तो पराच परमात्म विद्या और अपरा चरा विद्या कौन है तो कहते अपराच धर्माधर्म साधन तत्फल विषया तो अपरा विद्या उसे कहा जाता है जो धर्माधर्म धर्मा धर्म के साधन था धर्माधर्म के फल को बताने वाली है यानी कर्मकांडात्मक जो वेद भाग है उसे अपरा विद्या कहा गया उसका विधि निषेधात्मक जो वेद है उसका प्रतिपाद्य है विधि का धर्म और निषेध का अधर्म अधर्म का निषेध रूप वेद त्यागने के लिए प्रतिपादन कर रहा है अनिष्ट साधन रूपे न बताता है अपने अधिकारी को निषेध निषेधवाक्य धर्म को जो अनिष्ट का साधन होगा वो त्याज्य होगा और विधि वाक्य उपाधेयत्व रूपेण बताता है धर्म को इष्ट साधन होने से इष्ट साधनत्व दिखाता है धर्म में और जो इष्ट साधन होता है वो उपादेय होता है तो धर्म में विधि वाक्य इष्ट साधन का ज्ञापन करा करके धर्म का उपाधेय रूपे न ज्ञापन करता है निषेध वाक्य अनिष्ट साधनत्व अधर्म में दिखा करके हिंसा दि में दिखा करके मा हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि निषेध वाक्य बताता है अधर्म को हेयत्व रूपेन त्याज्यत्वेन रूपेन और केवल धर्म अधर्म को मात्र बताता कर्म कांडात्मक वेद उनके साधन को भी धर्माधर्म के जो साधन है यानी अंग है दर्श पूर्णमा धर्म है प्रयाजाति उनके साधन है अंग है तो सांग धर्माधर्म को बताने वाला वेद और केवल सांग धर्माधर्म को मात्र बताता है ऐसा नहीं धर्माधर्म का जो फल है धर्म का फल अभ्युदय अधर्म का फल संसार में ही अपकर्ष निकृष्ट योनि की प्राप्ति अपकर्ष कहलाता है उत्कृष्ट योनि की प्राप्ति कहलाता है अभ्युदय उत्कर्ष तो धर्म का फल उत्कर्ष अधर्म का फल अपकर्ष यह भी बताया जाता है जिस वेद के द्वारा तो धर्मा धर्म धर्मा धर्म के साधन तथा धर्मा धर्म के फल को यानी स साधन सफल धर्मा धर्म का प्रतिपादक जो वेद वो है अपरा विद्या उसे अपरा विद्या कहा जाएगा और परा विद्या है परमात्मा का प्रतिपादन करने वाला वेद वो उपनिषद है उसे परा विद्या कहा जाएगा इस प्रकार ये दो विद्याएं हैं तो पराच परमात्मा विषय विद्या और अपराच च धर्मा धर्माधर्म साधन तत्फल विषया ये जो सौनक जी के प्रश्न का उत्तर अंगिराजी दे रहे हैं ये प्रश्न के अन उत्तर प्रतीत हो रहा है पूर्व पक्षी को इसलिए पूर्व पक्षी इसमें यानी उत्तर वाक्य में प्रश्न अन अनुरूपत्व तो रूप दोष की शंका करते हैं और सिद्धांती उसका निराकरण करेंगे बताएंगे कि उत्तर वाक्य भी प्रश्न के अनुरूप ही है पूर्व पक्षी बताएंगे शंका करने वाले कि यह उत्तर प्रश्न के अनुरूप प्रतीत नहीं हो रहा है। सिद्धांत बताएंगे प्रश्न के अनुरूप ही है तो पहले पूर्व पक्ष की शंका बताई जा रही है ननु कस्मिन इति सर्विद होती तस्मिन पृष्ट तस्म वक्तव्यपृष्ट आह अंगिरा इत्यादि तो ननु यानी शंका है ननु शब्द का अर्थ होता है शंका क्या शंका है तो कहते ये कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रतीत नहीं हो रहा सौनक जी ने क्या पूछा कि किसको जानने से जानने वाला सर्ववित होता है सबको जानने वाला होता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता वह वो, वो पदार्थ कौन है ऐसा प्रश्न है तो उस प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर होना चाहिए कि जिसको जानने से सर्वोवित होता है जानने वाला सीधे उसी को बताना चाहिए तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर माना जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि कस्मिन विदीते सरोविद भवती इति सौनके न पृष्ठम ये तो सौनक ने प्रश्न किया तो कहते हैं तस्मिन वक्तव्य तो अंगिराजी को चाहिए था कि सोनक जी का जो जिज्ञास्य पदार्थ है जिसको जानने से सब जाना जाता है वो जिज्ञास है सौनक जी का उसी जिज्ञास वस्तु को बताते हैं। तस्मिन शब्द से सौनक जी के जिज्ञास पदार्थ को लेना सौनक जी को विद्याएं कितने प्रकार की हैं उनका क्या नाम है ये सब जानने की इच्छा नहीं है प्रश्न से तो ये निकलता है कि उनको तो ये जानने की इच्छा है एक पदार्थ को कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता उसी पदार्थ को बताना चाहिए तस्वीर शब्द से वही पदार्थ लेना जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा पदार्थ ही अंगिराजी यदि कहते सोनक जी को तो माना जाता सोनक जी के प्रश्न के अनुरूप उत्तर अंगिराजी ने दिया तस्मिन वक्तव्य और लेकिन कह कुछ और ही रहे हैं तो आह अंगिरा दिदे इत्यादि तो वो प्रष्टव्य वस्तु को ना बता करके अप्रष्टव्य विद्या के विभागों को बता रहे हैं ये प्रश्न अननुरूप उत्तर है इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं नैश दोष एस दोष यानी शंकाकार को अंगिराजी के उत्तर में प्रश्न अनुरूपत्व रूप जो दोष दिख रहा है यह उत्तर वाक्य में नहीं है प्रश्न के अनुरूप ही है उत्तर भी अनुरूप नहीं है नैश दोष से बताया जा रहा है कैसे प्रश्न के अनुरूप है ये उत्तर कहते इसलिए कि क्रमापेक्ष प्रतिवचन से तो प्रतिवचन है उत्तर वाक्य तो उत्तर वाक्य को प्रश्न का उत्तर देने वाला जो वाक्य है वो है एक प्रकार से प्रतिवचन और वह क्रम की अपेक्षा करता है उत्तर में क्रम की अपेक्षा होने से उत्तर देने के लिए क्रम अपेक्षित है इसलिए ये प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है उत्तर के द्वारा अपेक्षित क्रम को पहले बताया जा रहा है फिर बताया जाएगा प्रष्टव्य वस्तु को तो आपराही विद्या अविद्या इत्यादि वाक्य का अवतरण है तीन नंबर टिपने में उसे देखिए ननु अपि नु क्रमापेक्षायाोक्त तद विषय उक्तिरव्या उपयुज्यते इति अपरोक्ति क्वयुज्यते इति आते मान लिया उत्तर को क्रम की अपेक्षा है तो सीधा सीधा फिर पहले पराविद्या को बता देते क्रम के अनुसार किये ये विद्या अथ परा यह तद्क्षर अगम्यतः और पराविद्या को बता करके उसका जो विषय है परमात्मा उसका वर्णन करते तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर माना जाता बीच में अपराविद्या को क्यों बताया जा रहा है अपराविद्या का यहाँ पर प्रतिपादन करने का क्या उपयोग है कहाँ पर इसकी सहयोगिता होगी ये प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं अपराही विद्या अविद्या सा निरा उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि अपरा अविद्या ही है धर्मा धर्माधर्म तत्साधन तत्फल विषयक जो विद्या है उसे कहा जाता है अपरा विद्या वो एक प्रकार से क्रियाकारक फल भेदात्मक होने से द्वैत ज्ञान है भेद प्रतीति है और भेद प्रतीति को कहा जाता है अध्यास और अध्यास को ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा शिष्ट लोग इसे ही अविद्या कहते हैं तम एतम तम आत्मात्मनो अध्यास अविद्या मनते पंडिता। ऐसा वाक्य होता है ना कि इस अध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं। वो कार्य विद्या है और कारण विद्या है अव्यक्त अज्ञान, मूल अज्ञान कारण विद्या और द्वैत प्रतीति वो है कार्य विद्या इसलिए ये जो अपरा विद्या है यह द्वैत प्रतीति रूपा होने से अविद्या ही है और यहाँ पर भी कहा जाएगा विद्या चविद्या च इत्यादि आगे आएगा अपरा का नाम आएगा अविद्या तो अपराही विद्या अविद्या ये अपरा विद्या, अविद्या ही है और सा निराकर्तव्या तो इसका निराकरण आवश्यक है परा विद्या तो है अद्वैत साक्षात्कार तो जब तक ये अपरा विद्या अविद्या रूपा, अविद्यानि द्वैत प्रतीति समाप्त नहीं होगी द्वैत प्रतीति भी और अद्वैत प्रतीति भी साथ साथ हो ये संभव नहीं है ऐसे अंधकार और प्रकाश का एक समय में एक स्थान पर रहना संभव नहीं है दोनों का विरोध होने से ऐसे द्वैत प्रतीति रूपा अविद्या और अद्वैत साक्षात्कार रूपा विद्या इन दोनों का एक अंतकरण में एक साथ रहना असंभव है ये दोनों अंधकार प्रकाश के तरह विरुद्ध स्वभाव आने हैं तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो योग भस्कर भगवान कहते हैं अधिष्ठान दिखेगा यदि रस्सी दिखेगी तो सर्पादि विकल्प नहीं दिख सकता। जिसको अंधकार में भी रस्सी ही दिख रही है उसे रस्सी का विवर्त स्वरूप सर्पादी नहीं दिख सकता और जिसे सर्पादी ही दिख रहे हैं उसे उसी समय सर्पादी प्रतीति के समय रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता दो में से एक ही देख सकते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती कहते हैं ना। ऐसे ही एक अंतक करण में अध्यस्त वस्तु का भी ज्ञान और अधिष्ठान का भी ज्ञान साथ साथ नहीं रह सकते पराविद्या है अधिष्ठान का ज्ञान अपराविद्या है विद्या धर्माधर्म तत्साधन और उसका फल ये सब के सब अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु का ज्ञान सर्पादि के ज्ञान के तरह अपराविद्या है धर्माधर्मादि का ज्ञान है वो अविद्या है वो साथ में उसी के साथ अधिष्ठानभूत परमात्मा का भी ज्ञान रहे ये दोनों संभव नहीं है परमात्मा तत्व है तत्व कहा जाता है अधिष्ठान को अबाधित वस्तु को तो अबाधित वस्तु का ज्ञान और बाधित वस्तु का ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं हो सकते अध्यस्त का और अधिष्ठान का ज्ञान एक साथ नहीं होगा अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो अध्यस्त को बाध करके ही होगा तो उसी दृष्टि से यहां पर यह कहा जा रहा है कि पराविद्या के लिए अपरा का निराकरण आवश्यक है इसलिए सा निरा कर्तव्या इसलिए नहीं होगा कि पहले एकदम अधिष्ठान का ज्ञान हो अद्वैत का और फिर ये सारा सत्य प्रपंच तुम तो के सहयोगी के रूप में इसलिए तो मनन निधि ध्यासन है निधि ध्यास में होता क्या यही तो अभ्यास होता है द्वैत से प्रयत्न पूर्वक मन को हटा करके द्वैत है अनात्म वस्तुए तो अनात्मा मात्र से चित अहम वृत्ति को हटा करके जो अद्वैत तत्वशी वाक्यर्थ है उसी को अहम वृत्ति का आलंबन बनाया जाता है ये तो निधि ध्यान है तो ये अभ्यास करते हैं और अभ्यास से जब यह विपरीत संस्कार द्वैत संस्कार है विपरीत संस्कार ये शिथिल होता है तब जाकर के अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अद्वैत संस्कार अद्वैत बोध होता है पराविद्या होती है उससे पहले नहीं उससे पहले तो आप प्रयत्न से जो अशुभ संस्कार है अपरा विद्या के हेतुभूत वो जब तक अंतकरण में दृढ़ रहेंगे तो अपरा विद्या परा विद्या को अंतकरण में ठीक से अभिव्यक्त ही नहीं होने देगी जिस खेत में बहुत जंगली घास फूस उगा हुआ है और उसमें बीज बो डालेंगे ऐसे उस घास फूस को जोत करके हटाए बिना तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा जंगली घास फूस उसे अंकुरित ही नहीं होने देगा वैसे द्वैत की प्रतीति है अपरा विद्या है घास फूस जो अंतकरण रूपी भूमि में और उस घास फूस को जोत करके हटाना है मनन निधि ध्यास करना ये प्रयत्न से होता है और ये करते हैं तो फिर मन, मनन निधिध्यासन से अंतकरण अच्छी तरह से समाहित हो जाए, तो अद्वैत का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा अपरा विद्याद्या सा निरा उसका निराकरण आवश्यक है और तद विषय ही विदिते न किंचित तत्व तो इति के अपरा विद्या को अविद्या क्यों कह रहे हैं और हे क्यों कह रहे हैं निरा कर्तव्य है हे है तो वो कहते इसलिए ये जो प्रतिज्ञा है ना कि अपरा ही विद्या अविद्या सा निरा इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला ये वाक्य है कि तद विषय विदिते न किंचित तत्व तो विदित सियात इस कारण इस कारण से अपरा विद्या को हम अविद्या कहते हैं और निराकर्तव्या कहते हैं कि तद विषय में तद शब्द से लेना अपरा विद्या को अपरा विद्या का विषय क्या है धर्माधर्म उसके अंग और फल ओ है धर्माधर्म का फल है ये त्रिलोकी ये पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक यही तो संसार है भूर्भुवस्व ये है फल इसकी प्राप्ति का साधन है धर्माधर्म और धर्माधर्म का साधन है प्रयाज इसे माना जाता है अपरा विद्या और उसका विषय है ये धर्माधर्मादि ये सबके सब तत्व नहीं है यथार्थ नहीं है बाधित हो जाते हैं इसलिए इसे कहा जाता है अध्यस्त धर्मा धर्माधर्म उसका साधन तथा फल ये सब के सब अध्यस्त हैं रस्सी में आरोपित सर्प के तरह अद्वैत आत्मा में इनका आरोप है अविद्या से अध्यस्त है तो जैसे सर्पादि का ज्ञान हो गया जिसको उसे भ्रांत ही कहा जाता है तत्वज्ञ नहीं कहा जाता व्यावहारिक दृष्टि से वह तत्वज्ञानवान है यह नहीं कहा जाएगा तत्वज्ञ कौन है वो रस्सी को जानने वाला रस्सी का ज्ञान जिसको है उसे कहा जाएगा और रस्सी को न जान करके रस्सी को सर्प के रूप में दंड के रूप में भूरेखा के रूप में माला के रूप में रस्सी से अतिरिक्त तो जिस किसी भी रूप से देख ले और वो ज्ञान उसको देखने वाला सर्पादी रूप से उसे कहा जाता है अतत्वज्ञ ही भ्रांत ही अतत्वज्ञ है भ्रांत और तत्वज्ञ है वास्तविक वस्तु को जानने वाला तत्व है वास्तविक वस्तु तो वास्तविक तो है व्यवहार काल में रस्सी तो रस्सी को जानने वाला हो गया व्यावहारिक तत्वज्ञ और सर्पादि को जानने वाला भ्रांत अतत्वज्ञ इसलिए कहते हैं कि अपरा विद्या का जो विषय है उसको जान भी लिया जाए तो उस उसको जानने से कोई भी तत्वज्ञ नहीं बनता वास्तविक पारमार्थिक तत्व का ज्ञाता नहीं माना जाता उसे तो इस दृष्टि से लिखा कि तद विषये ही विदित यानी अविद्या के विषय को अपरा विद्या के विषय को विदिते सति जान लेने पर किंचित तत्वज्ञो तत्व तो विदित विदित न सत कुछ भी बोध हुआ हो ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि वह अध्यस्त वस्तु का ही ज्ञान है सर्पादि के ज्ञान के तरह वह भ्रांति ही है <coughs> यानी इस कारण अपरा विद्या अविद्या है भ्रांति है अध्यास ही है और निराकृत्य ही पूर्व और एक नियम है कि पूर्व का निराकरण करके ही सिद्धांत को बताना चाहिए इसलिए ब्रह्म सूत्र में भाष्कार भगवान पहले पूर्व को रखते हैं उसका निराकरण करते हैं और सिद्धांत बताते हैं ये क्रम होता है तो पराविद्या प्राप्त करने के लिए आए हुए सौनक जी को पराविद्या की प्राप्ति कराने के लिए जो उपदेश किया जाएगा वही तो उत्तर माना जाएगा और उसे क्रम की अपेक्षा है पहले अपराविद्या और उसके विषय को बताना पड़ेगा निरा के रूप में पूर्व पक्ष के रूप में जो निरा होता है वो पूर्व होता है अपराविद्या निरा कर्तव्य है जब तक अपराविद्या का निराकरण नहीं होगा तब तक पराविद्या प्राप्त नहीं हो पाएगी ये क्रम है इसलिए सर्व विचारकों के द्वारा स्वीकृत नियम को बता रहे हैं कि पूर्वपक्षम निरात्य ही पूर्व सिद्धान्तो वक्तव्यो भवति इति न्यायात तो पहले पूर्व पक्ष का निराकरण करके पश्चात बाद में सिद्धांत को बताना चाहिए ऐसा सभी विचारक मानते हैं क्रम तो इस प्रकार प्रतिवचन वाक्य को क्रम की अपेक्षा होने से ये उत्तर जो अंगिराजी ने दिया है प्रश्न के अनुरूप ही है अनअनुरूप नहीं है ये ननु से लेकर के इति न्यायात यहां तक के ग्रंथ से बताया गया आक्षेप समाधान द्वारा अब अपरा विद्या को बताया जा रहा है पहले तो नाम मात्र से अपरा विद्या बताई अब अपरा विद्या कौन है उसे स्पष्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर परा विद्या को बताते हैं तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें पंचम मंत्र का हां तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यजुर्ेद शिक्षा कल्पो व्याम निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति अथ परा अधिगम्यते तो तत्र निर्धारण निर्धारण अर्थक सप्तम अंत त्रल प्रत्यय हुआ तत्र यानी तयो हो यानी पूर्वोक्त जो दो विद्याएं हैं उन दो विद्याओं में से अपरा विद्या ये वक्षमान है तत्र अपरा तो परा, अपरा विद्या में अपरा विद्या ये है क्या है तो कहते ऋग्वेदेदेद अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण इति। इति शब्द है अपरा इति हैद्या इसके साथ अन्वित होने वाला तो पराअपरा विद्याओं में अपरा विद्या ये है चारों वेद ऋग्वेद युर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चार वेद हो गए और वेदांग बताए जा रहे हैं। शिक्षा शिक्षा ग्रंथ है के आदि द्वारा रचित आदि शब्द से पानिनी जी को भी लेना तो पाननीय शिक्षा एक ग्रंथ है ना भी ज्यादा प्रचलित तो शिक्षा ग्रंथ में आकारादि वर्णों का उच्चारण स्थान बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा ये सब वर्णन आता है उन ग्रंथों को शिक्षा ग्रंथ कहते हैं और कल्प तो कल्प है अनुष्ठान क्रम को बताने वाले सूत्र ग्रंथ कात्यायन सूत्र आदि कल्प ग्रंथ कहलाते हैं और व्याकरण है पदों के यानि संस्कृत में कौन सा शब्द साधु होगा यानि शुद्ध होगा कौन सा असाधु होगा यानि अशुद्ध होगा इसका प्रतिपादक ग्रंथ व्याकरण कहलाता और निरुक्त निरुक्त में भी बताया जाता है वो पांच प्रकार के शब्द विषय ही कृत्य जिस ग्रंथ में बताए गए वो ग्रंथ है निरुक्त ग्रंथ वो टिप्पणी में आएगा उस समय बताएंगे और छंद जो अनुष्टुपादी छंदों के लक्षण बताने वाले ग्रंथ छंद कहलाता है शास्त्र, वैदिक सात छंद है ना और बाकी लौकिक तो कई हैं छंद तो उन छंदों का लक्षण बोधक ग्रंथ जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत हैं, उसे भी माना जाता है वेदांग ये सब के सब शिक्षा से लेकर के ज्योतिष पर्यंत वेदांग है और ज्योतिष है ग्रह तारा आदियों का और काल का विचार करने वाला ग्रंथ तो ये शिक्षादि छह अंग तथा चारों वेद यानी सांग वेद अपरा विद्या कहलाता हाँ तो ऋग्वेदादि शब्द सामान्य होने पर भी यहाँ पर जो अपराविद्या के रूप में बताया गया है सामान्य ऋग्वेदादि शब्दों के द्वारा वो धर्माधर्म उनके अंग तथा फल को बताने वाला वेद मात्र कर्मकांड तो सांग कर्मकांडात्मक वेद को कहा जाएगा अपराविद्या और परा विद्या कौन है तो कहते अथ परा तो अथ यानी इधानी अपरा विद्या के वर्णन के अनंतर अब परा विद्या का लक्षण बताया जाता है कि यया तद अक्षरम अधिगम्य ते तो ये या विद्या ये परा अपरा विद्या में से जिस विद्या से तद अक्षरम अधिगम्य थे केवलम अक्षरम अधिगम्य नहीं कह रहा है तद अक्षरम अधिगम्य अक्षर का विशेषण है तत् और तत् ये सर्वनाम है अधिकतर प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं तो यहां प्रकृत अर्थ का भी और वक्षमान अर्थ का भी परामर्शक है अक्षर का विशेषण है ना इसलिए तत्का अर्थ निकलेगा सौनक का जिज्ञास्य सौनक के द्वारा पृष्ठ और आगे अंगिरा ऋषि यद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम इत्यादि मंत्रों से बताएंगे उसे शब्द से लेना सौनक जी का जो वास्तविक जिज्ञास्य है उसका उपदेश अपरा विद्या के विषय को कह करके बाद में प्रारंभ होगा यद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम इत्यादि से अतर्क्यम अवर्णम इत्यादि से वो माना जाता है शब्द से ग्राह्य तो अक्षर का ये तद विशेषण क्यों दिया तो मुंडक उपनिषद में दो अक्षर पदार्थ अक्षर शब्द से बताने वाले पदार्थ हैं। अक्षर शब्द के अक्षर शब्द का प्रयोग दो के लिए हुआ है मुंडक उपनिषद में परमात्मा के लिए भी हुआ है और कारण उपाधि अव्याकृत के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग हुआ है अक्षरात परतह परम यहाँ पर परतह अक्षरात ये जो पंचमें अक्षरात शब्द हैं वह अव्यक्त का परामर्शक है अज्ञान का परामर्शक है कारण उपाधि का परामर्शक है गीता के पंद्रह व्याध्याय में जिसे अक्षर पुरुष कहाँ है उसका परामर्शक है ये पंचमयंत अक्षर शब्द मुंडक में ही आएगा तो उस अक्षर को भी यहां पर शब्द में अक्षर शब्द में तो कोई अंतर नहीं है इसलिए वो अक्षरात् परत पर यहां अक्षरा इस पंचमयंत अक्षर शब्द से जिस अव्याकृत को लिया जा रहा है उसी को कोई कह सकता है कि यहां अक्षर शब पदार्थ वही है अव्याकृत तो अर्थ निकलेगा पराविद्या वो है जिससे अव्याकृत की प्राप्ति होती है यह अर्थ निकलेगा ना इसलिए अक्षर का विशेषण है तत् तो तत् अर्थ है जिसे अंगिराज के मुख से निकली हुई श्रुति अतीन्द्रिय बताती है अव्यवहार्य बताती है अवर्ण अगोत्र बताती हैं दिव्य बताती हैं अमूर्त बताती हैं और अव्याकृत से भी पर बताती है परतह परम जगत के कारण के रूप में बताती है हा तो गीता का जो पंद्रहवे अध्याय में पुरुषोत्तम पदार्थ है वो है अद्रेश अदृश्यवादी विशेषणों से युक्त अक्षर और उस अक्षर को पुरुषोत्तम तत्व को यहां पर लेने के लिए तत् विशेषण है इसलिए पराविद्या वो है जिससे अक्षर पुरुष की प्राप्ति नहीं पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है अधिकम्य का है प्राप्त किया जाता है तो पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जाता है जिस विद्या से जो विद्या पुरुषोत्तम प्राप्ति कराती है उसे पराविद्या कहा जाएगा और अपरा विद्या है ये धर्माधर्म का फलभूत जो संसार उसकी प्राप्ति कराने वाली और परा विद्या है मोक्ष प्राप्त कराने पुरुषोत्तम कहो निर्विशेष ब्रह्म कहो मोक्ष कहो अलग अलग नाम है लेकिन अर्थ इनका एक है स्वरूप अवस्थान कहो तो जिससे स्वरूप अवस्थान हो अक्षर पुरुष की प्राप्ति वो कहलाती है <coughs> पुरुषोत्तम की प्राप्ति है और वो जिस विद्या से हो वो पराविद्या ये पराविद्या का लक्षण है भाष्य को देखते हम लोग कल ओम भद्रं